ये तो अहोभाग्य है और तुम सोए सोए बिताए दे रहे हो वसंत आ गया फूल खिल गए पक्षी गीत गा रहे हैं मोर नाच रहे सारा जगत उल्लास से भरा है और तुम सोए सोए बिता दोगे तुम मूर्छित ही बने रहोगे क्या सोवे तू तु बावरी तुम कैसे पागल हो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 दिल भरने की तो बात दूर रहे धीरे धीरे सौंदर्य अब सौंदर्य भी दिखाई नहीं पड़ता जिसको फूल समझ के करीब आए थे उसमें बहुत कांटे मिले मन तिक्त होने लगा मन कड़वाहट से भर गया मन विरोध से भर गया तुम सोचते हो पत्नी धोखा दे गई सुंदर थी नहीं इसने दिखावा किया पत्नी सोचती तुम धोखा दे गए तुम ऐसे विराट थे नहीं जैसा तुमने दिखावा किया था किसी ने दिखावा नहीं किया था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 तुम बुलाते हो तो मैं इंकार नहीं कर पाता लेकिन कुरान कहती है कि जब जाए तो सम्राट ही फकीर के घर जाए तो यह आखिरी बार मेरा आना हुआ अब तुम इस योग भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सकोगे सत्संग ने तुम्हें इस योग बना दिया पहले दिन ही मैं तुमसे मना करता तो शायद तुम्हारी अकल में बिना आता तुम समझते अपमान हो गया लेकिन अब तुम समझ सकते हो तुम्हें चाहिए तो तुम आओ कुए के पास आओ तुम प्यासे हो कुए को बुलाते हो यह बात तो जरा ठीक नहीं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 वो बाहर फिर आ गया उसने कहा मैं टहलूंगा तू फिक्र मत कर तू जाकर फकीर को बुला ला पत्नी गई राह में उसने फकीर से अपने पति से कहा कि सम्राट कुछ अजीब सा है मैंने बहुत कहा मैड पे बैठ जाऊं नहीं बैठा दरी बिछाई नहीं बैठा भीतर ले गई अपनी खाट पर रख बैठने को कहा वहां नहीं बैठा ये बात क्या यह बैठता क्यों नहीं फकीर हंसने लगा उसने कहा पागल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 ये संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है जम जमा साज का पायल के छनाके की तरह बेहतर से ताकुसो ताकूसो साकी। भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और संख की आवाज इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज संगीत की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 भक्त कहते हैं इसी प्रेम के संगीत को ऊपर उठाना है, इसी को ऊर्धगामी करना है इसी को परमात्मा की तरफ लगाना है शंखों की आवाज से काम नहीं होगा हृदय की आवाज अजान से काम नहीं होगा ये जो प्रेम का तुम्हारे भीतर छोटा सा झरना है इसी को बहाना है ये ही बह बह के किसी दिन सागर तक पहुंचेगा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 गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन की माती तुम अपनी अकड़ में ही यौवन की सौंदर्य की अकड़ रूप की अकड़ इसमें ही मदमाते फिर रहे हो यही शराब पिए यही नशा तुम पर चढ़ा है खसम रहा है रूठ नहीं तू पटवे पाती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 और तुम्हारा चित्त भी परमात्मा के पहले कहीं लग नहीं सकता वहीं बैठता है बस ये चित्त का पंछी वहीं बैठता है और कोई जगह नहीं बैठता इसे और कोई जगह सुहाती नहीं कभी तुम कहते हो इस ढेर पे बैठ जा धन का ढेर, मगर ये उसे कचरा है कभी तुम कहते हो पद पे बैठ जाए ये भी उसके लिए कचरा है तुम उसे लाख तरह के खिलौने देते हो लेकिन वह हर खिलौने से उब जाता है और एक दिन हर खिलौने को छोड़ देता वह कहता असली लाओ और इसलिए चित्त बेचैन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 तुम शायद सोचते हो कि चित्त की बेचैनी कोई बीमारी है तो तुम गलत ख्याल में हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हमारा चित्त शांत हो जाए मैंने कहा इसी अशांत चित्त में तो थोड़ी आशा है अगर ये शांत हो गया तो तुम गए इसका अशांत होना सौभाग्य है यह अशांत चित्त यही कह रहा है कि यहां तुमने जहां जहां शांति खोजनी चाहिए वहां शांति नहीं मिलेगी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 ये चित्त का कंपन तुम्हारा सौभाग्य है इसे दुर्भाग्य मत समझो ये कहीं नहीं लगता क्योंकि यह कहता है वहां ले चलो जहां मैं लग सकता हूं और वहां तुम ले नहीं जाते तुम अपने गर्भ में आंकड़े बैठे हो तुम कहते हो हम तुझे यहीं शांत कर लेंगे और थोड़ा धन ले ले तुमने चित्त को कोई छोटा बच्चा समझा जिसको तुम समझा रहे हो कि चलो और आइसक्रीम ले ले खिलौना ले ले चल बाजार से कुछ मिठाई दिलवा दे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 बस अब थोड़ी ही देर और है पांच लाख मेरे पास हो गए गरीब आदमी के घर पैदा हुए पांच लाख बड़ी बात है उनको इकट्ठा कर लेना बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थोड़ी देर और है एक दो चार पांच साल की बात है अब पैसा मेरे पास है पांच को दस करने में कठिनाई ना होगी हो ये पांच असली कठिन बात थी अब पांच को दुगलाने ना सरल पड़ेगा बस फिर तो मैं भी संन्यास्त होकर बैठ जाऊंगा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 इसलिए जरा मुश्किल है आप चलने को राजी न होंगे उन्हें लाया नहीं जा सकता और यह भी कुछ पक्का नहीं है कि वह कब गाए रोज उनका कुछ बंधा हुआ नियम नहीं है प्रार्थना के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं प्रेम के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं प्रेम तो सब नियम तोड़ के बहता है प्रेम तो बाढ़ की तरह है कूल किनारे सब तोड़ देता है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 तो कभी वो दो बजे रात उठाते हैं और गाते रहते हैं गाते रहते हैं घंटों बीत जाते हैं सूरज निकल आता है दोपहर हो जाती और मस्त नाचते रहते और कभी दो चार दिन सन्नाटा ही रहता उनके झोपड़े पर कोई स्वर नहीं उठता कभी शून्य का नैवेद्य चढ़ाते परमात्मा को कभी संगीत का चढ़ाते मगर ये सब अनिश्चित है हरिदास स्वतंत्र वृत्ति के स्वच्छंद है सन्यासी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 क्या सोवेतु बावरी चाला जात वसंत पलटू ऋतु भरी खेली ये जो छोटा सा क्षण मिला है ये जो जीवन मिला है इसको रस से मतमत प्रभु के प्रेम में मस्त खेल नाचले क्रीड़ा करले ये जो इसने दिया है उसी के चरणों में समर्पित कर दे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 तो अधियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव तो समर्पय और तो किसी को देने का कारण भी नहीं है नींद सुहागिन वंदनी परदेशी पीकी बाहों में ओ मेरे सपनों के और ओ मेरी जागृति के दृष्टा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 क्या ज्ञात नहीं मेरी सीमित साधे हैं तेरी चाहों में वो मेरे मोहन परदेशी तेरी राधा वलकल वलकलवेश आशा का दीप लिए बैठी है पलछिन तेरी राहों में इन श्वासों का ताना बाना रुक जाए नहीं आना जाना युग से पल बीत रहे मेरे मैं डूब रही हूं आहो में तेरी पदरज कुंकुम रोली तू था तो थी प्रतिदिन होली तू तो तरु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 नियम को तोड़ के बताऊंगा मैं अपवाद होकर सिद्ध रहूंगा मैं दिखाऊंगा कि मुझे मिलता है यह एक पहलू दूसरा पहलू यह कि जिन्होंने भी भीतर खोजा उन सभी को मिला वो भी निरपवाद कोई महावीर कोई मोहम्मद कोई कृष्ण कोई क्राइस्ट कोई रैदास कोई पलटू कोई नानक कोई कबीर जो भी भीतर गया है उसे मिला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 नेता भी भागे जा रहे हैं पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं उसने मौलवी को भी देखा वो भी अपना गट्ठर लिए चला जा रहा सब है सबके गट्ठर हैं और एक और बात हैरानी की मालूम हुई किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं क्योंकि वो सोचने लगा किससे बदलना अगर बदलने का मौका आ जाए मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए यह तो पोटलियां कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको अभी चलता है मस्जिद में पहुंच गए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 कि अपनी पोटली वापस मिल गई सब अपने घर की तरफ भागे जा रहे सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई ऐसा ही है यहां सब दुखी मगर एक अभिनय चल रहा है इस अभिनय से जो जाग गया उसके जीवन ही में ही सन्यास का जन्म होता है अभिनय से जाग जाना सन्यास है मुझसे लोग पूछते हैं आपके सन्यास की परिभाषा क्या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 मैं कहता हूं अभिनय से जाग जाना सन्यास से अब और अभिनय ना करेंगे अब और धोखा न देंगे अब जीवन की सच्चाइयां परखेंगे उन्हीं परखों से धीरे धीरे तुम परम सत्य की तरफ संलग्न हो जाते हो